सभी लोग प्रत्याहार का स्वरूप तो समझते ही होंगे किसको प्रत्याहार बनाने नहीं आते हैं जैसे आक है अच है ई कह ऊक है ये सब प्रत्याहार बयालीस प्रत्याहार होते हैं वो किस किस को बनाने नहीं आते हैं सभी को आते हैं आपको भी आते हैं इनको एक अक्षर से एकस्मात्ण वटा द्वाभ्या स त्रिभ्याय कण्माशु जयो चय चतुर्भ्या श्लव ष्या ये एक श्लोक है जिसमें सारे प्रत्याहारों का स्वरूप बताया है कि इस अक्षर से इतने बनेंगे इस अक्षर से इतने बनेंगे एक गै ट ये तय को न हो रहा है एक गैण वट आगे क्या श्लोक द्वाभ्या कणमाशु ये पहली पंक्ति है आर्य छंद की है त्रिभ्या कणमा शिव जियो पंचभव पहली पंक्ति के अंत में एक डंडा लगाते हैं दूसरी पंक्ति के अंत में दो एक स्त गैन वटा एक अक्षर से परे ग, य, गै व और ट अक्षर आए हलंत तो इतने प्रत्यहार बनेंगे कितने हो गए ये कितने हो गए श्रद्धा पांच, पांच हो गए एक अक्षर से परे गै एक अक्षर से परे य एक अक्षर से परे न एक अक्षर से परे व एक अक्षर से परे ट इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक अक्षर से परे गै का वाला सूत्र बोलिए एंगा पदांता दत्ती वृद्ध अदेगुणा तो ये एक अक्षर से परे गै ये एक अक्षर है ये और इससे परे हमने रखा गै तो एक प्रत्याहार बन गया ये एंग एक अक्षर से परे ये का अत दीर्घो नहीं एक अक्षर से परे वो ये है एक अक्षर यह से परे ये चाहिए ना, एक अक्षर यह है इससे परे ये, ये एक प्रत्याहार हो गया हृणय का त्रिभ्या कणमाश्यु ये एक निर्णय अलग है और ये अलग है और व, एक अक्षर से परे व, वस्थव्य प्रसान एक अक्षर छ है इससे परे व आ गया इसी तरह से ट एक अक्षर से परे सस छोटी ये सूत्रों को भी बताना पड़ेगा इसमें जैसे सूत्र बोलते जा रहे हैं हम लोग एंगा प्रदान तादती अब अदेन्में एक अक्षर है एंगा प्रतान तादती एंगी पररूपम इन सब सूत्रों में ये एंग प्रयुक्त हुआ है कहाँ कहाँ प्रयुक्त हुआ ये सूत्र समझ में आ रहे हैं सबको याद है जो मैंने बोले क्यों भाई गोविंद एंगी पर और अधेंग तीन सूत्र बोले इनमें एंग का प्रयोग हुआ है इसी तरह से ये अतोदीर्घो यहींई उस सूत्र में अतोदीर्घ यहीं सात तीन में है तो यें का प्रयोग हुआ है, है? गर्गादिप्यो यह नहीं लिया जाएगा वो यत्यय प्रत्य है प्रत्याहार और प्रत्यय अलग चीज होती है गर्गादिभ्यय में यह प्रत्यय है तो ये कैसे पता लगेगा कि ये तो यत्यय है और ये प्रत्याहार है इसका पता कैसे लगेगा निश्चय कर लेते हैं व्याख्यान के द्वारा व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहा लक्षणम व्याख्यान के द्वारा विशेष बात का निश्चय कर लेते हैं नहीं संदेह आदलक्षण संदेह मात्र से उसको गलत करार नहीं देते हैं जैसे कहीं कोई संदेह उत्पन्न हो जाए तो इतना मात्र ये गलत ऐसा नहीं घोषणा करते हैं उसका निश्चय कर लेते हैं व्याख्यान के द्वारा कि यहाँ कौन सा विवेक का प्रयोग करके निश्चय कर लेते हैं कि यहाँ इसका ग्रहण करना चाहिए तो यह प्रत्याहार एक अक्षर से परे यह अक्षर आएगा ना ये अंतिम अक्षर लिए हमने ये जो ग व और ट जो ये चौदह प्रत्याहार हैं इनमें से अक्षर जो ये ग व ट ये अंतिम वाले अक्षर पकड़े हैं हमने तो एक अक्षर से परे ये पांच प्रत्याहार बन गए ठीक है द्वाभ्याश दो अक्षरों से परे दो अक्षरों से परे शय रख करके दो प्रत्याहार बन जाएंगे शय कहां आया है ये वाला शाचो बसो भश जसंत धो उस सूत्र में दोनों ही पढ़ रखे हैं भस और झश तो देखिए एक द्वाभ्याम शय बोला ना दो अक्षरों से परे शय रखना है एक अक्षर तो भय हो गया और एक अक्षर झ हो गया झय सूत्र है ना उसमें से झ एक अक्षर ले लिया उसके बाद में स रख दिया और भय एक अक्षर ले लिया उसके बाद स रख लिया तो भस और झस जो है ये दो अक्षरों से परे ये बन जाएगा अब अगला देखिए त्रिभ्या एवं कणमाश्यु तीन अक्षरों से परे कण और मै रखने से तीन तीन अक्षरों मतलब तीन तीन अक्षरों से परे क तीन, तीन अक्षर से परे न तीन अक्षर से परे म रख करके तीन तीय नौ प्रत्याह हो जाएंगे कुल हम देखो कितने एक बार बना लेते हैं एक अस्मात गण पांच दवाभ्याम से सात और, और तीन तीन नौ नो, नौ और सात सोलह जेओ चयो चतुर्भ्या चार अक्षर से परे च और ये आठ ये हो गए चौबीस अक्षरों से परे रिस बारह इकतालीस यमनताड्डा वो जो है उनादि कोश में आता है इस तरह से बयालीस प्रत्याहार हो गए तीन तीन अक्षरों से परे करना और मैं। तो तीन अक्षरों के उदाहरण कह के पकड़ने हैं जैसे अक इक अख दीर्घ है, जी, इकोयान, जी। इकोयान, उगी में आ गया, ठीक है? तीन अक्षरों से परे क्या को पकड़ना है ना? तो अक, इक और आगे तीन अक्षरों से परे हृणय का उदाहरण अयुन और इनको इन आदेश प्रत्यय अण तो बताई दिया रप्रा कर लो याद दीर्घा या, या केणा सारे सूत्र आएंगे चौथे पाद में, में। सात तो चार में, में है केणा ढलो पे पूर्व से दीर्घ होना छीन में है छीन में एक सौ दस है हाँ, और केना है सात चार दस बारह तेरह से, तेरा से तेरा तेरा तेरा तेरा तेरा तेरा तो और और एक ढूंढना और है? है इको यंची। तीन अक्षरों से परिणय देखना है ना तीन अक्षरों से परिणय हो गए और ये ये तीन अक्षर हो गए इको अणची में यण आया है इनको में आया है और उरणरपरा उरणरपरा में बाद बाद वाला ना वाल। बाद वाला वाला केवल एक सूत्र में अनुदित प्रत्यय केवल में में एक ही सूत्र आ गई तो की बात कर रहा हूँ अण प्रत्याहार दो जगह बन रहे हैं ना एक के एक लण के तो एक से से तो ही सूत्र में अण प्रत्याहार बाद वाले वाले है बाकी सारे पहले हैं जितने भी अष्टाध्याय में अण आए हैं जैसे उपरा में भी अण आया है केणा सूत्र में भी अण आया है ढलो पूर्व से अण आया है अणो प्रक्रिया से अनुनाश का में है अण प्रक्रिया से अनुनाशिका उसमें अण आया है चार सूत्र तो मैंने बता दिया ये केवल अण की बात है ना की अण प्रत्याहार दो जगह से अण प्रत्याहार दो जगह एक सूत्र में तो लणकिरण से है बाकी सब सूत्रों में अयुण किरण से है और इण प्रत्याहार तो कोई भी पहले वाले इणय से नहीं है कार्य बाद वाले ना ऐसे बनेंगे इण प्रत्याह जहाँ भी आया अष्ट में जैसे इण को सूत्र में है इण को सूत्र में जो इण प्रत्यार है इणो इण में इण धातु है अब वहाँ तो धातु है वहाँ प्रत्यार है ये तो हमें बिठाना पड़ेगा दिमाग में ये दिमाग में सेट करने पड़ते हैं हर चीज़ कि कहाँ पर कौन सा है कहाँ धातु है कहाँ प्रत्याहार है कहाँ प्रत्यय है ये सब दिमाग में सेट करना पड़ता है कि वहाँ पर उस जगह पर ये चीज़ रखी है उस जगह पर कमरे में ये चीज रखी है ऐसे हमको अपने दिमाग में वो जगह और उस वस्तु को याद रखना पड़ता है तो को सूत्र में इण प्रत्याहार है इन में इणोय धातु है ऐसे जगह अलग होगी ना इण अलग जगह है को अलग जगह है तो उस जगह पर तो ये प्रत्याहार है और वो जो छठे दे के चौथे बाद में इणो है वहां धातु ग्रहण है ऐसे य के बारे में भी आई थी ना बात अभी कि जो है यही ये है, भी ये प्रत्याहार है ज्यादा कठिन नहीं है अभी लग रहा है आपको ये कठिन ये कैसे निर्णय करेंगे ये कठिन नहीं है ये बात तो बिल्कुल सरल है बिल्कुल एकदम तो अब आगे देखिए मैं का तीन अक्षरों से परे मैं को हम देखेंगे अम्मार्ण, अम्मार्ण, ये सूत्र बोलने पड़ेंगे पड़ा है ना सूत्र में अम्परे, में में में पुमा पुमा पुमा आठ तीन है है सो so, लिख लिया करो बाद चेक कर लेना जाकर के अभी संकेत कर लेना के और हलो यमाम यमी लोपा लो में यम है हलो यमाम चार के अंतिम पंक्ति में है गमोर अस्वाद जी गमोण नित्यम आठ तीन में है गमो अस्वाद जी गमन नित्यम तो इस तरह से ये तीन हो गए देखिए तीन अक्षरों से परे मैं आ गया है और आगे जयो चयो चतुर्भ्या चार चार अक्षरों से और ये। अच्छा में भी यही अच्छा ठीक है में भी आज पढ़ा है कई जगह आता है ये अच्छा अब दूसरा अक्षर देखिए चकार का दूसरा चार से परे रखना है ना चकार को इच एक प्रत्येक छ तीन में है संख्या कितनी है से परिचय आ गया और वृद्धि आदित प्रसिद्ध सूत्र है प्रसिद्ध है अब यकार का उदाहरण देखिए अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण अनुस्वार यही पर सवर्ण ये यकार चार से परे दिखाना है ना तो एक तो अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण आठ चार में अंतिम पद में वो मई प्रत्यार से परे ऐसा है? मय में है मय सूत्र एक दो में। और तीन में है ना नया दरसिया एक जया सूत्र है और एक खय सूत्र है कुमा खय परे कुमा खयम परे में हम भी आया था ना अभी अभी बताया था एक ये पुमा आट तीन, आट तीन आ आ गया पर है है में याद रहा सूत्र बोल अभी आगे रहा पांच अक्षरों से परे र को रखना है श श श तो पांच अक्षरों से परे देखिए यरो यरो अनुनासिके अनुनासिको व चार में है के को कौन ये अच्छा तो मैंने है है धरो धरो धरी सवरणे में झरो खाया खया चर्च, अभ्यासे, अभ्यासे, अभ्यासे हाँ? खर। आठ तीन में खरीच आठ चार में तो ये जो है पांच हो गए पंच ब्याह स्लव श्याह और शय और लय से अक्षर से छे रखने उदाहरण ओ अगो तो अकार से हो गया एक अक्षर जलाम जस जी हसी आठ तीन में है जस, जशी। जस एक आचो बशो बस जस सिद्धो हाँ वो तो है लेड में तो कितने हो गए एक सौ तीन चार पांच हो गए भस, ये बावन है है है, अब हमारे को अलो अलो अलो अलो में हल है। में भी हल है है भी लोपो एक।, एक दो दोन एक जलो जली। जलो जली� हो okay. गए तो इस तरह से ये इकतालीस और एक कोर्स में एक उदि कोष सूत्र है ऐसा एक सूत्र है तो इसमें यम प्रत्याहार ने बन, बना रखा है शायद एक और है कोई तैतालीस करने के लिए हाँ तो इस तरह कुल ये तैतालीस प्रत्याहार हैं, वार्तिक में है और ये सूत्र है ये है। तो देखो ये इस तरह इस कितना सरल हो गया याद रखने के लिए तैतालीस प्रत्याहार तैतालीस सूत्र समझो एक प्रकार से एक श्लोक में तैतालीस सूत्र इकट्ठे कर दिए इतना मेहनत लोगों ने सुविधा बनाने के लिए तो है ना इनमें से एक अक्षर के बाद इतने ये जो अंतिम हलंत है ना उनको गिना करके बताया एक अस्मात मे एक अक्षर से परे गे दिखाया ना वो तो मैंने गिना गिना करके दिखाया इस सूत्र क्या नहीं समझ में आया वो बताओ आप ये समझ में नहीं आ रहा है सूत्र सारे मैंने बताए ना कि इन इन सूत्रों में जैसे एक अक्षर से परे एक अक्षर से परे वटा है ना तो एक अक्षर से परे गह का उदाहरण है एक अब आपको दो अक्षरों से परे गह नहीं मिलेगा एक ही अक्षर से परे गय मिलेगा अ ए, ओ कितने अक्षर है गय से पहले तो ये कह रहे हैं कि सात अक्षरों में से एक अक्षर से परे गय प्रत्याहार एक अक्षर से परे इन सात अक्षरों में से एक अक्षर से परे गय रखने से एक प्रत्याहार बनेगा और इसी तरह से निर्णय है ये जो नय है लण वाला नय लिया है तो ये लण प्रत्याहार में जो नय है ये भी एक अक्षर से परे रख करके प्रत्याहार बनाएगा एक अक्षर से बाद में को रख करके प्रत्याहार बनाएगा। तो नहीं है उल्टा चलना नहीं माने पीछे से जैसे हाथ से पकड़ के एक रखने रखने रखने रखने तो तो समझ रहे है बात, जैसे गए तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये अई ये है ना तो आप इधर से तो औ लिया और इधर गय ले लिया ऐसा तो बनता नहीं है आगे आगे बढ़ना होता है ना तो एक अक्षर से परे गय और एक अक्षर से परे ही ये लड़का नो लड़का न है ये है, एक अक्षर से परे गए और जो जगह का यह है ऐसे आप समझ सकते हो ये प्रत्यार सूत्र जो इनमें बोल रखे हैं ना इनको पकड़ करके समझ सकते हो जैसे ए ओम एक अस्मा गृण और वह कौन सा, है? सा? चार। चार। ये एक अक्षर एक अक्षर से परे वह एक प्रत्याहार बनाएगा एक अक्षर के बाद ही वह की स्थिति मिलेगी ये कहा मिलेगी सूत्रों में अष्टाध्यायी सूत्रों में अग्ण। अग्ण। अग्ण। तो तीन से परे बनाएगा ना लण का आया जैसे इसका उदाहरण इस का हाँ ये ठीक है क्योंकि एक के बाद निर्णय आया है ना तो इसलिए एक अक्षर के बाद निर्णय एक प्रत्याहार बनाएगा था जट, था जट। जो है एक एक अक्षर के बाद एक बनाएगा। वटा ए, ए जब हैं, आए उन, था जट, था जट था ने, आगे वट ऐसे सूत्र रख करके और फिर समझ सकते हो जैसे पहला जो टुकड़ा है उसको समझने के लिए ये वाले सूत्र रख लो और इनमें से परे तो, तो, तो एक बन गया ये ये, ये, तो, तो, ये तो एक, तो एक तो अक्षर से परे इससे पहले बहुत सारे अक्षर आ चुके हैं न तो उनमें से एक अक्षर को पकड़ो कौन सा है ऐसे इस नए से पहले तीन अक्षर आ चुके हैं इनमें से एक अक्षर पकड़ लो और इस वह से पहले बहुत सारे आयोन से लेकर के तो बहुत सारे अक्षर आ चुके हैं ना क्यों सुरेंद्र जी वैसे किस सुरें इस वह से पहले कितने अक्षर आ चुके हैं इस वकार से पहले कितने अक्षर आ चुके हैं बोलो आठ क्यों आए रिल ओंग आई ये अंतिम अंतिम छोड़ दो अंतिम छोड़ दो ए ओ आ चुके हैं तो इन, इन सैतीस अक्षरों में से एक अक्षर उठाओ और वह उसके साथ में जोड़ो जैसे ये जो सैतीस अक्षर थे उनमें से एक ही तो को पकड़ा हमने बन गया, छी तरह से ये जो टय है इससे पहले कितने अक्षर आ चुके हैं बहुत सारे। इस से पहले कितने आ चुके हैं आई ए ओ तेरह अक्षर गए, इन तेरह में से एक अक्षर पकड़ो कौन सा पकड़ोगे सस में पकड़ लिया ठीक है हाथोटी नित्यम अठ पकड़ लिया भी पकड़ लिया वो तो अठ है वो कई सूत्रों में मिलेगा जरूर नहीं कि एक में ही मिले ज्यादा में भी मिल सकता है जैसे आतोटी नित्यम अट कु ऐसे ये अण है न्याय एक हुआ पर यह कई सूत्रों में मिलेगा केना ढलोपुरस कई कई में में में मिला में मिलेगा ये ये इसी तरह से ये ये है में मिल सकता एक में भी मिल सकता है कईय में भी मिल सकता है जैसे अतो, अतो देखो, देखो यही तो अगला श्लोक तो लगा लोगे अगला लगा लोगे ना इसी तरह से आप करना जैसे ये मैंने रखा है तो द्वाभ्याम स एक वटा द्वाभ्याम स है ना तो ये जो है सह को आप दो से परे रखना है पहले घड़ धस रखो अब ये स को दो अक्षरों से जोड़ना है दो से पर यह पंचमी है ना पंचमी का अर्थ व्याकरण में परे होता है तो दो अक्षरों से परे इस सह को जोड़ना है इससे पहले कितने आ चुके हैं अ अलग यहां तक हो गए ना तो दो अक्षरों से परे इस से को जोड़ना है जैसे बसो भस और ठीक है अब इसी तरह से आ, जाँगार, जाँगार। दौध्षास। दौध्षास। है तीन से परे मैं। कौन सा है कौन सा है एक अब ये जो कह है इससे पहले कई अक्षर आ चुके हैं पांच आ चुके हैं उनमें से ही तीन अक्षर तीन तीन से परे इस कह को रखना है जैसे एक बोक, बोक, से परे रख दिया ना नीर्ण धातु और आगे कण मण वाला है इससे पहले कई अक्षर आ चुके हैं अयु रिली री ए ओ ओ ए चौदह अक्षरों में से तीन को पकड़ करके तीन से परिणय को रख करके तीन प्रत्याण प्रत्या, को, इको कर्ण मू अब मकार को पकड़ करके जैसे मैं कहा है यम अब ये जो मैं है इससे पहले कितने अक्षर आ चुके हैं अय उन्नीस आ गए तो उन्नीस में से तीन अक्षरों को पकड़ करके उनसे परे मकार को रखना है जैसे परे में अम है यम है हलो यम और ये बाद में जो हमने बताया था नम यम, यम प्रत्यार यमन का ड तो इस तरह से ये तीन तो ये श्लोक में ही है एक बाद में हमने अलग से जोड़ा है। आगे क्या है हैतुर्भ्या चार से परे चे तो चे को कहा तो इन ये जो च है ये चार अक्षरों से परे रख करके चार प्रत्यय हर बना देगा जैसे इच, इच, इच और में तो ऐसा है है दिरादेचा। दिरादेचा में है। तो चार अक्षर से परे ये वाला जो चार से परे चार से परे ये चार जोड़ करके चार प्रत्या बन हम ऐसे यकार का सूत्र कौन सा है कपय अब ये यकार जो है इससे पहले बहुत सारे अक्षर आए हैं िस इन में से चार अक्षरों से परे यकार रख करके इस ये से कितने बनेंगे करकेशि जी हाँ चार बनेंगे चार चार, चार, चार, चार, चार, चार चार बनेंगे इस यकार से चार अक्षरों से परे यकार रखो जैसे अनुस्वारस्य यही अनुस्वर से यही पर सवर्ण वा चयो hmm. परे, चार हो गए ना? जयो आगे क्या है? रहा रहा। भाले। भाले। रहा रहा रहा रहा सर, अब ये जो रह है ये वाला रह पांच अक्षरों से परे मिलेगा अर्थात र से इसको इसका तात्पर्य यदि पूछे तो बोलेंगे से पांच प्रत्याहार बनेंगे जैसे मैं ये तो शब्दार्थ हुआ कि पांच अक्षर से परे रह मिलेगा, इसका तात्पर्य ये होगा रहा से, रह से पांच प्रत्याहार बनेंगे मैं वो शब्दार्थ बता रहा हूँ और फिर भावार्थ बता रहा हूँ शब्दार्थ तो ये होगा एक से परे गए पांच अक्षर मिलेंगे तात्पर्य होगा से एक एक प्रत्याहार बनेगा ये तात्पर्य होगा ठीक है एक अस्मा दो अक्षर से परे परेश श्रे मिलेगा अर्थात क्षय से दो प्रत्याहार बनेंगे तीन अक्षरों से परे कर चार अक्षर से और पर मिलेंगे अर्थात चय से चार चार प्रत्याहार बनेंगे पंच पंचभ्या पांच अक्षर से परे मैं अर्थात पांच प्रत्याहार बनेंगे अब ये पांच देखिए एक बार है ना तो जैसे ये तो ये देखिए र से पांच प्रत्याहार बन गए पांच अक्षरों से परे रह को रख करके प्रत्याहार बनाएंगे पांच अक्षरों से परे हो जाए पंच या, स्यात। या, स्यात का अध्ययन करेंगे या भौतिक का अध्ययन करेंगे और डॉक्टर कमलेश जी बता रहे थे ना सूत्रों का अर्थ पूरा करने के लिए तो भौतिक या, श्यार। या, श्यार। या श्यार। दो क्रिया पदों का अध्ययन करके हम बनाते हैं ना तो जैसे यहाँ पर शू अपने आप ही दे रखा है एक जगह तो उसकी शैली में हम दूसरी जगह भी एक एक है तो दो हैं तो जैसे एक अस्मात वटा शू, एक एक अक्षर से परे वट वट ये हो या ये होते हैं तत्व तो कथन में होते हैं और विधान में हो तत्व तो कथन और विधान दो तरह से हम दो शैली में बोल सकते हैं। ऐसा ऐसा होता है या ऐसा हो यदि आप निर्माण कर रहे हो निर्माण कर रहे हो तब तो होवे और यदि सिद्ध बात में कथन कर रहे हो जैसे पहले आपने देखा ये एक वटा, जैसे एकस्मात गै न ऐसे आपने अर्थ लगाना है तो कहेंगे एक अक्षर से पर एक गय होता है यदि एक सामने रख करके और विचार कर कर रहे हो तो एक अक्षर से पर एक गय होता है और यदि आप एक अक्षर यह पकड़ा और उसके पर एक कौन कौन सा अक्षर रख सकते हैं तो कहेंगे एक अक्षर से पर एक गय हो जावे गैं परा या गैं परो भवती। दो तरीके से बोल सकते हो एक यैं परा यकार सै यो एक सियास्कार अथवा वकारो अथवा ये जो मैं समझा रहा हूं, कि एक अक्षर से परे होवे या टकार होता है एक अक्षर से परे यकार होवे या यकार होता है।, नकार हो या नकार होता है। वकार होवे या वकार होता है टकार होवे या टकार होता है ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये बात समझ में आई या नहीं ये तो कई बार दोहरा दिया मैंने लिख लेना चाहिए था अब तक दो चतुर्भ्या समझ में आया क्या एक करो एक अक्षर के बाद परे व्याकरण में परे होता है व्याकरण की जो और लोग की विभक्तियाँ अलग अलग होती है, में पंच में तो उत्तर या परे होता है। अब बोलिए हाँ ठीक है ये बात ठीक है एक अक्षर से परे कौन से एक अक्षर से परे जैसे कि इसमें है या एक अक्षर से परे ऐसे भी बोलोगे तो ठीक है आपने तो अधूरा वाक्य बोल दिया एक अक्षर से परे एक एक बनेगा आपने अधूरा वाक्य बोला एक अक्षर से परे एक एक प्रत्याहर बनेगा एक अक्षर से परे एक एक प्रत्याहर बनेगा तो बिल्कुल मतलब अधूरा वाक्य है गलत वाक्य भी है अधूरा ही नहीं है तो बिल्कुल कुछ अर्थ नहीं निकलेगा एक अक्षर से परे एक एक प्रत्याहार बनेगा ऐसे नहीं एक अक्षर से परे ग ग य य व व स स मिलेंगे अर्थात अर्थात बनेगा का नंबर है परेगाशु त्रिव्यु की व्याख्या कीजिए ये तीन अक्षर के परे कण म से तीन बनेंगे तीन अक्षर से से हाँ। बोल रहे बोलो तीन तीन हाँ। ती, तीन बनेंगे अक्षरों से परे कर्ण से तीन तीन प्रत्याहार बनेंगे है? और त्रिव्याण मिव द्वाभ्या द्वा की व्याख्या करो दो से होना चाहिए आपको बतला है एक गैन शु। शु शु क्रिया चाहिए। हाँ शिव एकस्मात ग अध्यार पर करना पड़ेगा क्रिया पद का बिना क्रिया पद के वाक्य अधूरा रहता है एकस्मात गैन वटा शिव राकेश बोलिए एक एक एक अक्षर से परे परे परे यो तो प्रकार जैसे ना परे मैं इसलिए बोला बहुवचन एक वाक्य हो गया एक अक्षरा गं, है, यकार है, है, है, है। एक परे कारणकार होने चाहिए होने अर्थात फिर अर्थात कह करके ना अर्थात गै वे ग एक एक प्रत्याहार बनता है ठीक है द्वाभ्या व्याख्या हाँ भाई गोविंद जी आपकी लिए। दो अक्षरों के बने तो तो तो से दो प्रत्याहार बनते हैं दो अक्षरों से बने होवे अर्थात द्वाभ्या अर्थात बने विधान करेंगे विधान करें तो बने और तत्व कथन में होते हैं अक्षर से परे दो प्रत्याहार होते हैं अक्षर से से दो प्रत्याहार बनते हैं। तीन अक्षरों परे जी जी संदीप बोलिए। तीन अक्षरों से परे अर्थात प्रत्याहार बनते हैं बने हैं। बने हैं या बनते हैं त्रिभ्याय तो कर्णमाशु ठीक है और अगला है जेयो। जेयो। जेयो। जेयो। ये बताएंगे हाँ, आप चार अक्षर से पढ़े चार चार या हो गए हाँ। अर्थात चार चार प्रत्याह और प्रत्याहार छत्यारे चतुर्भ्या हाँ जी अब आप बोलते हैं तीन अक्षर से से परे होए अर्थात तीन तीन प्रत्याहार बनता है हाँ सही है नहीं। नहीं। नहीं। बनते हैं बनते हैं नहीं ठीक है त्रिव्याणवासु अब जो है ये बताएगा ये सुरेंद्र चतुर्भ्यु चतुर इसको बोलिए चार चार अक्षर से परे हाँ चौर्य हो तो हाँ चार चार प्रत्याहार बनेंगे हाँ कौन कौन से वर्ण हों चार अक्षर से परे चौर्य हाँ, चे और ये कौन सा चय पहले मेरे को ये ये वाला चे कौन सा वाला वाला ये वाला चे? क्यों भाई नहीं, नहीं जो इससे नहीं नहीं ये ये वाला चे? ये नहीं। तो चाउच का जो चय है उस चय से के जैसे चार उसके बनेंगे हैं और रह आप बोलना प्रयासरण होवे प्रत्याहार हो गए नहीं है वर्ण होवे रह से पांच बनते हैं, रह तो सब को आ गए मेरे ख्याल में, कोई बचा नहीं, आप बोलिए और ला हो गए अर्थात छ हाँ श्रद्धा जी एक पूरा श्लोक बोलिए याद हो गया ये याद कर लेना है ठीक है का मतलब ये जानने चाहिए जे शब्द होता है ना माने पीने योग्य पीना चाहिए जे क्यों हो गया जीतने जीतने जीतना चाहिए ये भी है क्यों धातु का जया है जानना चाहिए जय क्या जय चय चतुर्भ्या चार अक्षर से परे च और ये जानने चाहिए